का जगत, जगत का स्वरूप में चेतन स्थानीय कारणम वक्तुम उसके कारण को कथन करने के लिए दृष्टान दे रहे हैं जगत में भी जड़ चेतन विभाग ये दिखाने के लिए दृष्टान्त दृष्टांत क्या चित्रपट में दिखाना पड़ेगा फर्क है ना चित्रपट में भी जट चित्र दिखानी पड़ेगी तभी इस जगत ब्रमे कल्पित इस जगत में भी जट चित्र होगा दृष्टान को अधिक से अधिक तालमेल बिताने कोशिश कर रहे हैं नित्रपित मनुष्याणाम वस्त्राभा पृथक पृथक चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कलता चित्रर्पित मनुष्याणाम चित्र में अर्पित मनुष्य बना दिए उन मनुष्यों को वस्त्र पहनाए हो उसमें रंग भरे हो धंडा वगैरह क्या है स्वेटर वगैरह बना दिया कोट बना दिया धोती, कुर्ता पैंट शर्ट जो भी डाला, वो जो वस्त्र क्या है? जो चित्र पट है पट जो आधार पर चित्र है उस पट से भिन्न है भिन्न है क्यों नहीं है नहीं है तो जो ग्रे राजा का वस्त्र ही है ये जो वस्त्र अमुक का ये अमुक है ऐसा पेंटिंग करो ऐसा पेंटिंग करो अलग अलग नहीं कर रहे अलग है वो कल्पित तो होने से क्या है मूल आधार चित्रा चित्राधारे वस्त्र चित्र का आदर वस्त्र के सदृशा इव कल्पिता उसकी सदृश कल्पित है वो क्या है वस्त्राभास मानना पड़ेगा एक वास्तविक वस्त्र है और दूसरा उस वस्त्र पर कल्पित वस्त्राभास है बने कल्पित नहीं इसे ये नहीं ये जो कि है अलग इसलिए सादा कपड़ा कहेंगे क्या नहीं राजा का पोशाक है नहीं राजा का पोशाक है बोलोगे कि नहीं बोलोगे ये नहीं कहेंगे सादा कपड़ा ये पेंटिंग वाला आधार वाला कपड़ा है इसे वस्त्राभास का अपना महत्व है या नहीं? इसे कहते हैं वो जो वस्त्राभास है जैसे पृथक पृथक है सब नौकर का लगे राजा का लगे मंत्री का लगे है प्रजा का अलग बना रख्य हो महाराणी का अलग बना सेविकियां हैं स्त्रियां हैं उनकी अलग बना रखे हो अलग अलग प्रकार का नहीं बनाई वस्त्राभास कैसे है वो पृथक पृथक अनेक है कैसे है वो कि सब एक वस्त्र पर है एक वस्त्र पर अनेक वस्त्राभास पृथक पृथक पृथक और भी कैसे है हम उसको कैसे मान रहे हैं जिस आधारभूत वस्त्र के समान उसको भी मान रहा अंतरित्र आधारभूत वस्त्र ठंडी आदि से आपको बचा सकता है भास ठंडी आदि से आपको बचा नहीं सकता यथा चित्र लिखिता नाम मनुष्यवि शरीरानाम एवं वस्त्र विशेषा लिख्य जैसे चित्र में लिखित मनुष्यवि शरीरों के नाना जो वस्त्र विशेष बनाया गया है तेज शीतादी ना वे शीतादी का अनिवार्य होने से हम तो क्या कहेंगे, कहेंगे। दारतांत्रिक में घटाइए दारतां महा पृथक प्रदक्षिदा भाषा चैतन्य ध्यस्त देना जीवना मानो बहुदा संसरंतनी ृथक पृथक चिदा भाषा अलग अलग चिदा भाषा, एक नहीं भाषा, भाष अनेको क्यों चैतन्य में शरीर अनेक इस चैतनिक हो गया वे चित्र में अर्पित मनुष्य अनेक थे अलग अलग जैसे को राजा माने को मंत्री माने बहुत मनुष्य बना दिया इसमें सौस्त्रा भाष भी बहुत हो गया अनेक मनुष्य ना बनाती कपड़े पर तो अनेक वस्त्र बन तक क्या? नहीं उसी प्रयोग चैतन्य में अनेक शरीर ना होता अनेक चिरा भाष नहीं होता जितने घड़े पानी भरो उतना प्रतिम्ब पड़ेगा ना एक ही घड़ा दिग्ग होगा। इस भी पर भी जितने आपने शरीर का कल्पना किया है उसी ग्यारह उस शरीरों में उतनी चैतन्य आभाषों को भी कल्पना करना एवं परमात्मा कल्प्यंते और उनसे कल्पित चितावास क्या नाम रखा हमने जीवनामान कल्प्यंते और ये जो जीवनाम से कल्पना किया चिदाभाष है यही वास्तव में अमी जीवनामान एवं बहुदा संसर ये जो जीवनाम वाले चिदाभास है यही संसरण को प्राप्त करते हैं परमात्मा संसरण को प्राप्त नहीं करता जैसा घड़े को ले जाओ तो घड़े में पढ़ाओ पृथ्वी भी चला गया एक देश दूसरे जी जा रहा है घड़े के से जा रहा है ना यानी उसी प्रकार वह वास्तव परमात्मा नहीं जाएगा प्रतिबिंब जो जा रहा है कारण क्या आधार, का आधार का हिलने से, चलने से प्रतिम्ब का भी हिलना डूलना चलना व्यवहार हो जाता है ठीक एवं परमात्मा आरोपिता देवादीना शरीराणाम जीवनामा नचरा भाषा प्रत्येक कल जैसे चित्रपट में आपने देखा उसी प्रकार परमात्मा ने ली चित्र पहले क्या किया अनेक मनुष्यों की कल्पना करा और फिर उन मनुष्यों का वस्त्राभास निर्माण हुआ ठीक इसी प्रकार से यहां देवादी नाम शरीर नाम नाम उस परमात्मा आरो ने आरोपित देवादियों का अनेक प्रकार की शरीरों की अपनी कल्पना करी और शरीरों में क्या किया चिदाभाष प्रत्येकं प्रत्येक नाम एवं आदि नहीं मानोगे जो मनुष्य माने गए हैं उन मनुष्यों पे वस्त्र पहनाया उस मनुष्य में पहना है वस्त्र कोई वस्तर भास रहे हो है ना और उसे बगल में जो आगे पीछे पेड़ वगैरह बनाया है चित्र में उनको वस्त्र है उसमें नहीं उनके पेड़ बोलोगे उसको वहां वस्त्राभास नहीं मानोगे ईश्वर यहां पर भी चैतन्य में जो ब्रह्म में कल्पित शरीर कौन सी शरीर मनुष्यों शरीर, में है। और फिर जो जड़ा पत्थरा नहीं मानना। एशांत कारण इन शरीरों में ही चिदाबास की कल्पना करण क्या है देव त्रिमुष्यादि शरीर प्राप्तिया बहुदा संस ये जो जीव है देव त्रिमुष्या शरीरों को प्राप्ति के द्वारा बहुत प्रकार से संसरण करते रहते हैं जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं न परमात्मा क्यों निर्विकारित प्राय क्योंकि जैसा चित्रपट है पट है पटा आधार पट है मुझसे कोई आभास है क्या नहीं है वह अपर्याप्त निर्विकार है आभास कहाकल्पित चित्र में है पट परिकल्पित मनुष्य रूपा जी चित्र था उसमें वस्त्राभास है पठ में नहीं है उसी तो प्रकार पर भी ब्रह्म में शरीर है उस शरीर में चिदाभास है, ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म तो अपने आप निर्विकार निर्विकारे तो बंधन में पड़ता नहीं ब्रह्म का कभी संसार संसर होता नहीं सर्वेवादीन वैरिका लोकाश आत्मन एव संसार चाहे वैदिक हो चाहे लौकिक हो सभी का क्या कहना है आत्मा का ही संसरण होता है तो किन कारण अज्ञान दृष्टान और तथा मन आत्मा का ही संसरण होता है ऐसे वो लोग जो कह रहे हैं उसमें क्या कारण है ऐसे पर जवाब देते हैं ऐसा भ्रांति ही कारण है अज्ञान ही भले बड़े बड़े दार्शनिक क्यों ना हो उनके अंदर भी अज्ञान छिपा पड़ा है अनेक वासनाएं हैं वो तो दुराग्रह से श्रुति का वास्तविक तो नहीं समझ पा रहे जब श्रुति का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाए तो क्या कर रहे वो उल्टा उल्टा लगे होने को भी उल्टा सिद्धार्थ लगा दिया अज्ञान में कारण वस्त्र वर्णान यद आधार वस्त्रगान सदा जीव संसारिदतम विदोह वस्त्राभास स्थित जो रंग है उनको जिस प्रकार कोई आधारभुदा वस्त्र में रहने वाला रंग है ऐसा कोई कहे अज्ञान वसाती कहेगा ना वो वजन भी अज्ञान तथा जीव संसारिदम विधु जीव के विद्यमान संसार को चैतन्य ब्रह्म में है ऐसा लोग अज्ञान की वजह से बोलते थे वस्त्राभास में जो रंग डाला गया वो तो मूल वस्त्र में नहीं है आधारभूत वस्त्र का रंग है क्या वो आपने क्या कि आधारभूत वस्त्र के ऊपर मांड डाला है, रंग डाला हुआ है। वह रंग आधारपूत वस्त्र का रंग नहीं आधारभूत सफेद रंग का था आधारपृत वस्त्र क्या था सफेद रंग काला पिला नीला हरा पीना सब कुछ था क्या उसमें मने ये जो रंग वो वस्त्र का है क्या ये प्रश्न ये जो मनुष्यों में वस्त्र भाष में जो रंग है वो मूल वस्त्र का रंग है क्या इधर से जीवों में संसार है संसरण है, क्या अध्यक्ष जीव संसारम चिंतन गिरिनद्या चिदाभास कल्पना भावम दृष्टान्तर हो और ठीक दृष्टान्त घटा रहे गिरि नदी आदियों के अंदर छिदाभाषी कल्पना का अभाव है क्यों क्योंकि दृष्टांत में भी जिस प्रकार से क्यों उनकी दृष्टान मनुष्य आदि को डालो वस्त्र में ही वस्त्राभास है और अन्यों, अन्यों में वस्त्रा नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चित्रस्थ पर्वतादी नाम वस्त्राभास मृतिकादी नाम छदा भाषा नहीं चित्रस्थ पर्वतारी चित्र में चित्रपट में भी चित्रों में उपस्थित जो पर्वतारियों में कोई वस्त्रावास वस्त्रावासी कल्पना नहीं करते हो जब पहाड़ बनाया पहाड़ को भी कोई कपड़ा पहना होगा क्या उसका भी कोई कपड़ा पेंटिंग करेंगे नहीं करेंगे जब मनुष्य जारी कल्पना करेंगे उसे कपड़ा पहनेंगे पशु जो कल्पना करें उसे कपड़ा पहना दे सभी पशु घोड़े कपड़े डालोगे क्योंकि राजेश्वर बैठेगा उस पर डाल देते हैं सिर्फ दिखाते तो सारे जो कल्पना कहा नहीं मानते व्यवस्था है चित्र में चित्र में जिस प्रकार से व्यवस्था है क्वचित चित्रों में वस्त्राभास की कल्पना हम कर रहे हैं और अन्य चित्रों में वस्त्र कल्पना नहीं करते उसी प्रकार यहां पर भी जो पेड़ पत्थर आदि हैं, उनमें हम चिदाभस नहीं मानेंगे ये मनुष्य शरीरों में चिदावास मानेंगे सृष्टि सृष्टि में जो मृतिकादी है इनमें छिदाभास नहीं चिदावास हम नहीं मानेंगे प्रयोजना प्रयोजनाभाव हित इसमें उनका उनमें छिदावास मानने का कोई प्रयोजन नहीं है चिदाभास मानने का प्रयोजन क्या है माने प्रोजेक्ट क्या है मोक्षा है तभी तो अज्ञानी अपने अज्ञान निश्चय करना पड़ेगा पहले। भाई जो अज्ञानी है, अपने आप को पक्का अज्ञान वाला मान रहा है उसको बताना पड़ता है तो तुम वास्तव में चैतन्य हो और ये जो तुम संसान होने वाले को अपने आप को मैं करके पकड़ रहे हो ये वास्तव में क्या है ये चिदाबास है इच्छित तो नहीं है ये संख्या मोक्ष होगा इसको समझाने पहले कहा से शुरू करेंगे जहां वो है कैसा है वो वो आभास पे के बैठा हुआ है को वहीं से वो बताना पड़ेगा पहले उसे दिखाओ वो वास्तव में है क्या बंदिवृत करेंगे ना तो उसकी भ्रांति को अगले श्लोक में आएगा अविद्यालता सुव आत्म ने आरोपित संसार से ज्ञान निवर्तित्व सिद्ध है तन मूलभूत अविद्याम आहा इस तरह से क्या निष्कर्ष निकला आत्मा में संसार का आरोप हुआ है आत्मा में आरोपित इस संसार ज्ञान की त्वर निवर्ती है यह बात को स्थापित करने के लिए पहले यह दिखाना पड़ेगा आरोपित यह संसार है अविद्या से उत्पन्न है यदि अविद्या के कारण से नहीं होता फिर आप ज्ञान से निवृत्त नहीं कर सकते अज्ञान और अज्ञान का कार्य को ही ज्ञान से निवृत्त करेंगे यदि यह संसार सत्य होता तो अज्ञान सब निवृत्त करते इसको नहीं कर सकते और यह संसार सत्य नहीं है कैसे स्थापित करोगे आप तभी स्थापित होगा जब यह निष्कर्षा निकालोगे यह संसार अविद्या से उत्पन्न जैसे रज्जु में दिखाई दिया वह सर्प अविद्या से उत्पन्न होने के नाते रज्जु का ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो गई यदि अविद्यान नहीं होता वह सर्प तो रज्जु का ज्ञान सर्प की निवृत्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती इसलिए यथा था रज्जु में कल्पित सर्प अविद्याजन्य जानने के कारण से वह सर्प जननी या सर्प जनिका अविद्या तो आपने रज्जु ज्ञान से निवृत्त कर दिया तो सर्प निवृत्त हो गया आप सर्प थोड़ी निवृत्त कर रहे हैं वैसे भाई तुम हटाओ कहां से उसको आपने क्या चीज को मिटाया है सर्प सर्वजनिनी अविद्या को मिटाया है किससे रज संबंध विद्या के द्वारा रज संबंधि विद्या के द्वारा ही सर्प संबंधी अविद्या का नष्ट होने से क्या होता है सर्व भी नष्ट हो गया कारण गया त का कारण गया तो कल्पित वस्तु भी निवृत्त हो जाता है तदुत तो करने के लिए यदि हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले वह अच्छि अविद्या से जन्य है इसे करना है। रज्जु में अविद्या हुआ, तभी रज्जु ज्ञान से अविद्या निवृत्ति निवृत्ति होती है उसी प्रकार ब्रह्म में जितने भी चिदाबास जीव संसार है वो अविद्या से कल्पित है ये निर्णय करोगे तभी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या अविद्या का कार्य संसार सविलास महामोह का निवृत्ति हो जाएगा अत्यनाचार है इसका मूल भूत कारण कौन है अविद्या संसार अविद्यालग स्वात्त वस्तु भ्रांतिर विद्या निवर्तते निषा निवर्तते संसार परमाय यह संसार पारमार्थिक सत्यम संसारा परमार्थ है स्वाप्त वस्तु संलग्न सात वस्तु में संलग्न संघी हो रखा है भ्रांति ये भ्रांति आत्मा में आसंग हो गया है संबद्ध हो गया है ये जो संसार है वो वास्तविक है ऐसा क्या ये? है ये भ्रांति है भ्रांति कैसी हुई है अविद्या भ्रांति रूप में ना उन्नत हो गई अविद्या के कारण से यह भ्रांति प्रतीत हो रही है ऐसा निवृत है विद्या के द्वारा ही यह अविद्या की निवृत्ति होगी अविद्यावृत्त होगी का मतलब भ्रांति निवृत्त हो जाएगा भ्रांति निवृत्त हो जाएगी इसका क्या लाभ होगा उसका लाभ यह होगा अपना शुल्क हो जाएगा आरोप निवृत्त हो गया आरोप निवृत्त हो तो गया तो आरोपित वस्तु निवृत्त निवृत्त हो गई, वस्तु ये विद्या क्या चीज है कौन सी जन विद्या है और विद्या के लाभ का उपाय क्या है ऐसे आकांक्षा पर विद्या का स्वरूप और लाभ का उपाय दोनों को बता रहे हैं कि श्लोक में आत्मा भाष्य जीवस संसारो ना वस्तु भवे विद्या आत्मा भाष जीवस आत्माभा रूप इस जीव का ये जो संसार है जीवस्या संसार वास्तव में आत्मा आत्माभा जीव का ही संसरण होता है न आत्म वस्तु नहीं होता ऐसा जो ज्ञान है इसी का नाम विद्या है। विद्या है आपका कोई संसार नहीं होता अनात्म तो होता आत्माभा रूपा जीव कोई संसार होता है वास्तव में ये जो ज्ञान कैसे पहला होगा असो विचारणा लभ्य थे विचार से लाभ विचार्थ लिद्यापुर सागवान ने विचार है संसार का चार, विचार हो जाता है है ना सब विचार करने में लगे हुए ना दुनिया का, तो तो है।, है, का है सब विषय का ध्यान कर ही रहे हैं कौन से विचार लेना है यहाँ पर यह बताइए विचारनाथ लभ्य थे असो विचारा लभ्यते विद्या कस्य विचारा लभ्य थे विद्या ये आशंज्ञा तदा तो विचारे जीव जगजीव जीव भाव जगद भाव भावे स्वात्म शिष्य सदा विचारे तस्मा इसे सदा इन तीन चीज के को विचार करना जिनको हमने बाधना है समझ नहीं है उनकी भी चिंतन करना पड़ेगा नहीं तो उनकी सत्य तो बना रहेगा आत्मा के चिंतन करने से फायदा नहीं है ये अंदर से जगत की सत्य तो बना रहे हैं, ईश्वर की सत्य तो बना रहे तो फायदा नहीं ये सत्य बने हैं, और आत्मा सत्य का जान भी लिया क्या लाभ हो मिथ्यात्व मिथ्यात् आत्मा के सत्यत्व तो का लाभ होना जरूरी इसलिए कहते हैं तीन चीज का विचार जीव जगत आत्मा तीन का जगत जीव पर आत्म परात्म ब्रह्म जब तीन के विचार करोगे तो श्रुत मालूम हो जाता है जीव भी वास्तविक नहीं तो देवन ब्रह्म ही अर्थात तो में जीव नाम गतिश नहीं है ये तो आभास प्राप्त है और जगत भी माया का कार्य है वास्तविक नहीं है ये चीज जब निर्णय होगा जीव भाव जगत भाव बाधे जीव भाव और जगत भाव दोनों का बाध हो जाता है बाधन का मतलब गया आतंक तो निवृत्ति नहीं इनमें है। बाध स्वात्मशिष्य शेष क्या रह गया स्वात्मा अपना आत्मस्वरूप ही शेष रह जाता है वही भ्रम अनुभूति में हो जाती है विचारता मोक्षावस्थाया फल रूपेण अवस्थान जीव जगत विचारक वो कोई परमात्मा तो विचारणी है नहीं ब्रह्म विचारणी है, तो है लेकिन मोक्ष अवस्था में फलरूपित होने वाला वस्तु क्या है हमारा ब्रह्म स्वरूप इसे ब्रह्म का चिंतन करना तो ठीक है ब्रह्म के विचार करना ठीक है लेकिन ये जो है कौन जीव जगत इनके विचार करने में क्या प्रयोजन है क्या उपयोग इनका विचार करने का तय तो और अपवादा परमात्मा विशेषण उपयोग उनका उपयोग यही है उन दोनों का अपवाद करना प्रयोजन है इस समय हमारे सामने क्या है तीनों सत्य मालूम हो रहा है कौन जीव जगत आत्मा तीनों सत्य मालूम हो रहा है जीव जगत परमात्मा ने ब्रह्म कुछ भी कह लो, वो सत्य आपको तो मालूम होता है अपराध जीव भाव भी सत्य है जगत भाव भी सत्य है ये मालूम हो रहा है आप जीव और जगत विचार कर फल क्या निकलेगा उसमें मिथ्यात्मिश्चय और का लाभ क्या स्वरूप अवशेष हो गया अपना स्वरूप रह जाता है है नयो मन जीव जगतो अपवाद ना। उनका अपवाद के द्वारा परमात्मा अवशेषण है परमात्मा के शेष को बचाने में उनका बात करने का उपयोग है उनकी विचार करने का उपयोग है जगत भाव बाध है विचारे जीव भाव जगत भाव बाजे स्वात्म इत्युक्त विचारे न आपने विचार बोला भी जीव भाव और जगत भाव का बाध करने पर अपने आपके हाँ स्वरूप ही शेष रह जाता है जीव जगत और बाजे क्या प्रतीत व्यवहार लोता यही समस्या है।, और है जीव और जगत जीवन का बाध का मतलब अत्या ले रहा है पूर्णत्याश जीव जगत बाद का अर्थ वो क्या ले रहा है मिथ्या नहीं, मिथ्या तो नहीं ले रहा है बाद गर्द नाश होता है गया, तो व्यवहार कैसे होएगा? सारा व्यवहार गलोप हो जाएगा जीव जगत और बाधे तक अप्रतित जीव और जगत की प्रतीति नहीं होगी तो व्यवहार लोक प्रसिता लो प्रसिदी ये जब व्यवहार कौन से रहे ना जब पठन पाठन पर व्यवहार भी खत्म हो जाएगा ना फिर हमें ब्रह्मानुभूति हो गई फिर तो मेरे लिए जीव नहीं जगत है फिर मैं क्या पटाऊंगा आपको समस्या हो जाएगा सर्ववार हो जाएगी आप समझ नहीं रहे हैं बाद शब्द सेवक्षित अर्थ विपक्षित अर्थ क्या है वो समझ बाद अत्यंत नाश ऐसा अर्थ नहीं मिथ्यात् न प्रतिदिस्तो किंतु मिथ्यात्चय नोचे सुषुक्ति मूर्चादिता अप्रती अर्थ नहीं है बाद का अत्यंत विनाशप्रद अप्रती होना प्रती ना होना इसका अर्थ नहीं है लेना बाद अर्थ ये नहीं है कि ना प्रती खत्म सब खत्म हो गया प्रती कुछ नहीं होगा जीव जगत खत्म हो गया इसे प्रती नहीं होगी जब वस्तु नष्ट हो जाए तब ना उसको प्रती नहीं होगी इसमें बाद का अर्थ प्रती का अभाव लेना समस्या होगी सुषिप्त भी क्या का भाव जीवर मूर्चा में जीवन का भाव है, क्या है? फिर मूर्छा में एक बार सो जाओ, तो हो जाना है ना? फिर रोज सो की क्या जरूरत है इसीलिए अब प्रती का समझना किन्तु तो मिथ्यात्म तो निश्चय होने का नाम ही बाध है तो यदि नहीं मानोगे इस बात को तो सुषिप्त मूर्चा दो यत्न तो चुना बिना कोई प्रयास का ही यह जनता सो करके मूर्खित तो होकर मुक्त हो जाएंगे कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है नींद तो अपने आप पाठ में भी आ जाते प्रयत्न करने की जरूरत है नहीं तो साफ है नहीं आपको सोने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है क्या कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं प्रयत्न जन होता सोने यहां क्यों आकर सोते पाठ में सोनेंगे ऐसा प्रयत्न क्यों करेंगे आप कि पाठा बैठा और सो जाए इसका मतलब यह हुआ कि नींद आती है वो बिना कोई खास प्रति आप वो प्रयास करने की जरूरत बल्कि नींद न आने पर आप परेशान होते हैं नहीं नींद ना आवे तो आप परेशान होंगे और नींद लाने के लिए सारी सुविधा जोड़ने के प्रयास करते हैं किस तरह से आज आइए अपने आप आने वाली चीज है वो आप क्या करते हैं साधन जुड़ाते हैं किस लिए अपने शरीर के नहीं नींद जो आती है आपके भाग्य से आई आएगी तो इतना जोड़ ला ए सी डाल लो पंखा चला लो ये कर लो वो कर लो कारदा बार कुछ कर ला चलो नींद नहीं आनी तो नहीं, तो नहीं आएगी गोली भी खा लो नींद नहीं आएगी नहीं आनी तो नहीं आएगी तो डॉक्टर तो लोग क्या करते हैं वो मूर्छित करते नींद नहीं लाते तो बेहोश कर देते और कोई रास्ता नहीं उनके पास क्योंकि आप रोग दूर करने के नींद आना जरूरी है नींद की गोली भी देते तो नींद नहीं आती है आपको तो क्या करेंगे वो मूर्छित कर करते होते ऐसी इंजेक्शन मार देंगे आपका मन ठंडा पड़ जाएगा क्या करें अंदर मन गलत चल रहा है तो शरीर का भान मन को नहीं होगा शरीर और मन का संबंध को विच्छेद कर देगा मन गलत चल चल रहा अंदर, तो है अंदर लेकिन शरीर बेहोश पड़ा तो अपने दवाई काम करते रहिए फिर बाकी दवाई देंगे तो दवाई अंदर काम करेगा एक डॉक्टर थे बड़े एक्सपर्ट ऑपरेशन करने वाले से मैंने पूछा आप इतनी बेहोशी वाला गोली क्यों देते तो तो तो नींद की गोलियां देते नींद की बोले होते ना वो लोग वास्तव नींद की गोली नहीं हो बेहोशी का गोली हो बेहोश करने का बोली क्यों देते चौबीस घंटा थोड़ी देर जगे वो खाए फिर सो जाए क्या मतलब ऐसे कहते महाराज ऐसे नहीं करेंगे भाई जब मैं ऑपरेशन किए ना उस भाग को मन स्वीकार नहीं करेगा फिर कभी भाव सुखेगा ही उसे को भूलना पड़ेगा कोई भी घाव होता है आप दो वहां जाते रहेंगे ना तो सूखेगा ही नहीं आप उसको भूल देंगे तो सक्का में लगे रहे सूख जाए एक चित्रता है संसार में वो तो कहते हैं, हम तो ऑपरेशन करते थे उसका फ्रैक्चर होंगी वो तो हड्डियों में वगैरह पाइप लोहे का स्टील का रॉड वगैरह डालते थे वो तो कहते थे यदि हम उसका ऐसा नहीं करेंगे जैसे देखो एक चीज को एक चुप जाए कान तक घुस जाए तो क्या होता? आप ना भी निकालेंगे तो धीरे धिर धीरे वो मन चार तरफ को सड़ा देगा पीप बना देगा उसके साथ फुस करके बाहर फेंक देगा मैं छोटी सी चीज को स्वीकार नहीं करता अरे नहीं ये कहां से आ गया अंदर शरीर के अंदर कहां से घुस गया निकालो उसको वो किसी भी तरीके से उसको बाहर जरूर फेंक देगा वी हम भ्रोश ना करें तो रॉड को भी चारों तरफ सड़ा करके बाहर फेंक देगा ये हमारा ऑपरेशन करना बेकार होते इसीलिए हमें मन को बेबू बनाते धीरे धीरे मन को ऐसा ट्रेनिंग दे देंगे दवाई के द्वारा बुद्धू बना करके वो मन ये सोचने लगेगा ये रॉड भी हड्डी है और मेरा अंग है ये मान लेगा फिर चारदर गुसरा पीप नहीं बनेगा और कुछ खराबी नहीं होगी बस रॉड को मानना है मन मानना चाहिए ये रॉड मेरा हिस्सा है यह मान बनना और इतने दिन तक मेरे साथ रहने वाला है बाद में उसको निकाल देंगे ये भी स्वीकार कर लेगा तब वो निकालने भी देगा नहीं तो निकालने का परेशानी बदल रहेगी इस तरह से बुद्धि को ट्रेन करना पड़ता है अब हड्डी फ्रैक्चर तो क्या प्लास्टर टाइट क्यों करते हैं नहीं करेंगे तो मन ना तो चुप नहीं रहे हिला देगा सारा काम खराब हो जाएगा डॉक्टर का मेहनत उसमें खराब बेचारे नहीं हिल इसलिए पूरा ऐसे बांध देते हैं कि आपको मन को अवसर नहीं देना क्यों तो हिलने को अवसर देगा तो मुश्किल होगा मन का स्वभाव मच्छर मारने हाथ उठा देगा नहीं उठाना चाहिए उठा देगा तो इसीलिए ये सब अगर दवाईया देख करके बांध बुन के नहीं प्रकार से मन को मनाना पड़ता तो है ये जो चीज है ये निश्चित रूप न तो कैसा होगा अप्रति मात्र समोक्ष नहीं मान सकते बोल रहे थे यदि यहां भी अप्रती हो जाएगी ना सुप्ति मूर्खादी क्या है अप्रती हो रही जगत और जीव का मुक्त हो जाएगा आदमी बिना प्रयत्न मुक्त होने लग जाएगा तो इसीलिए वास्तव में बाध का अर्थ तो अप्रती नहीं है तो कि मिथ्यात्व निश्चय सुसिप्ति मूर्चा जो स्वदैव द्वैत प्रतीत अभाव तत्व बिना भी मुक्ति से आप सुषिधि मूर्चा आदि में स्वदेव द्वित प्रती का अभाव हो जाने से तत्व के बिना भी मोक्ष होने लग जाएगा अनुभव का विरोध सोके उठेगा और कोई नहीं कहा कि मैं मुक्त हो गया मैं मैं मुक्त हो गया ऐसे कोई कहता है क्या कोई नहीं कहता बल्कि वही दुखी रोता है सवेरा उठते ही शुरू हो जाता है इसका है ना ये नहीं है वो नहीं है कमी वो कमी ऐसा है वैसा है दुनिया सवेरे ऐसे लगा रहे गृह तो क्या है? उठते ही बराबर उनका शुरू हो जाता है क्योंकि उठने से पहले अर्ध अर्थनिद्रा नित्र अर्थ नित्रा, नित्रा ना उसी अवस्था में तंद्रा अवस्था में ही मन चालू हो गया है हिसाब किताब करना शुरू कर दिया उसने कल इतना लॉस हुआ था इतना ये हुआ था वो दिमाग डांट दिया था मुखने ये हो गया तो कुछ नुझने के बैठेगा ऐसे कई लोग देखो जगते ही बराबर लड़ाई झड़ा कर मुझसे वो गुस्सा होते रहेगा और गाली गुलस करेगा रात पर वास्तव में जो सोया है ना शरीर भले थका था मन के अंदर वो चलता रहा उसका रिएक्शन है जगते बड़ा पति को फटकारेगा चाय ठीक नहीं बना ये नहीं कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होगा घर में पड़ोस में सिवा सवेरे पत्नी का मूड खराब थी कुछ न पति को बोलते झड़ मार नहीं मारता लड़ाई झगड़ा हो मार पिटी हो गए किस बात की पूर्व थी जगदई बोली पति को झाड़ू झाड़ू मार, ए, मैं मार। नहीं क्यों मार नहीं मारोगे तो झाड़ू से पीट दे पति <laughs> को अब पति को गुस्सा आया है झाड़ू छीना दे मारो खा और फिर खूब करना हो अल्लाह मछले क्या हो गया तो पता चला कोई तब आज आप दोस्तों सुनते हैं शास्त्र दिखाई दे रहा ये समस्या है क्योंकि शिव में मुक्ति हो गई होती तो जगने पर लड़ाई थोड़ा हो जाएगा मुक्ति के बाद लड़ाई होगा क्या वो तो आनंद में रहेगा कि लड़ाई करेगा वो इसलिए कहते देखो वास्तव तो में ज्ञान के बाद मुक्ति के दोष दे रहे स्वात्ते शिष्य परमात्मा सत्य के ज्ञान में विवक्षित है स्वात्ते शिष्यता का मतलब क्या वहां पर भी मयू रह गया मई रह गया का मतलब मेरी अपनी आत्मा रह गई ये नहीं रहा। रहा। है बाकी सब मूर्ख रे मयि ब्रम बाकी सब अब्रम ऐसा नहीं होगा बोलता आशीर्वेदा बार बार बोलते हैं आशीर्वेदा है अहम ब्रह्म अने मूर्खाशीवदा अहम ब्रह्म अस्म अहम ब्रह्मस्मी अहम ब्रह्म अस्व अत अहम ब्रह्म अस्म एवर क्रियापद साहित सोड़ो यह हम के साथ जोड़ दिया वेदांत हो गए इसे कहते देखो स्वात्ति का भी अर्थ समझो मई मात्र भ्रम रह गया बाकी सब बूढ़ रह गए ऐसा नहीं करना स्वापा इतने ना भी परमात्म सत्य ज्ञान में शुद्ध ब्रह्म की सत्य ज्ञान ही है न तद अतिरिक्त जगत विस्मृति विस्मृति जीवन मुक्ति अभाव प्रसंगार उसके अतिरिक्त तो जगत की विस्मृति को या नहीं तो व्यवस्था नहीं रह पाएगा न जगत जीवन मुक्ति संभव है परमात्मा परमात्मा का अवशेष भी परमात्मा अवशेष जो महाव शिष्य उस श्लोक का टुकड़ा दे दिया स्वात्मशेषोपी का अर्थ क्या लेना तो आत्मा में सत्यत्व निश्चय मिथ्याश्चय और स्वात शिष्य आत्म तो सत्यत्व निश्चय मैंने बारहवें श्लोक का उत्तरार्ध को समझाने के लिए दोनों श्लोक लिया गया है नगद विस्मृति जगत का विस्मृति अर्थ नहीं लेना आत्मा शेष रह गया अर्थ जगत विस्मृति हो गई ऐसा अर्थ नहीं करना नोचे जीवन मुक्त करना सुन जगत के की आतंत विस्मृति हो गई तो क्या हो जाएगा जीवन मुक्ति अवस्था में आपके तो नाम गति समाप्त हो जाएगा नहीं रह जाएगा